की जय ओम ओम हृदय ंदनों कमलगण वाग्म जगद विश्व नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम प्रेरणिया प्रवर्तितो हम जगद्धामी पदकमलम। वैष्णवाई श्री चेतन्य देवस्यो। वंदे हम साग्र जा सहुला जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य श्री देवा। श्री राधा श्री पादान। श्री ततो श्रीराधान सह गंगंताये सन्मधोज्वल श्रृंगार्दी वैचित्री परम भगवत पूज्य का शची महासुक्त शक्ति स्वतंत्र परा श्री वृंदावन नाषी राधे नारायण नरोम दिवीं सरस्वती व्या जयंती कर्पाध्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवे हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनूप हे भट्ट श्री दया प्रेम नुकुंज वृंदावन इनमें निवास करने की तब आएगी जबकि शिव वृंदावन की प्रकृति को नुकुंजवासियों की प्रकृति को की प्रकृति को पहचानना चाहिए शिववृंदावन का की एक संस्कृति है वृंदावन की एक प्रकृति है और उस प्रकृति को यदि हम पहचानें तो श्री वृंदावन में निवास करने की योग्यता हमको तो प्राप्त हो जाएगी श्री वृंदावन में कैसे निवास करना चाहिए वृंदावन की क्या रहनी है इसका एक हल्का सा संकेत श्री श्रीमद् भागवती संहिता में सप्तम स्कंध में वर्णाश्रम धर्म का जहां नारद जी वर्णन करते हैं महाराज के सामने सामने अंतिम अध्याय में उसकी कुछ रहनी का निरूपण किया वहां पर कुछ प्रकारांतर से उसको हम वृंदावन के साथ में भी जोड़ सकते हैं गृहस्थी के धर्मों का निरूपण करते हुए ये बताया कि गृहस्थी को द्रव्याद्वैत क्रियाद्वैत और भावा द्वैत इन तीन वस्तुओं को अपनाना चाहिए बड़ी उपयोगी वस्तु बस है संसार में रहते हुए भी हमको व्यवहार तो करने पड़ेंगे गृहस्थी में है तो गृहस्थी में भी व्यवहार करना पड़ेगा और बाबा जी ये तो वहां भी कहीं ना कहीं व्यवहार है ऐसा नहीं है व्यवहार नहीं है आश्रम का भी आश्रम के साथ में कहीं ना कहीं कोई व्यवहार है उनका भी अपना एक अलग कुटुंब है अलग प्रकार उसके लिए श्री नारद जी ने बड़ी सुंदर बात वहां वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में कर्म पंचायध के अंतर्गत नारद जी ने बहुत सुंदर निरूपण किया द्रिव्याद्वैत क्रियाद्वैत और भावाद्वैत द्रिव्यात का तात्पर्य है कि सभी वस्तुओं में कहीं न कहीं जड़ और चेतन एक शब्द में हम कह रहे हैं भूत भूत कहने से दोनों चीज आ गई भूत माने पंच पंचमहाड़ भी आ गए, भी और भूत माने प्राणी भी आ गए तो जितने भी जड़ चेतन हैं उनमें श्री प्रभु किसी न किसी प्रकार से विद्यमान है जड़ में विद्यमान है इसकी वजह से तो जड़ वस्तु प्रकाशित हो रही है जैसे इस पुष्प में यदि भगवान नहीं होते तो पुष्प प्रकाशित नहीं होता हमको फूल फूल की तरह से दिख रहा है यह इसलिए दिख रहा है कि श्री प्रभु इसमें भी विराजमान है ठाकुर इसके भीतर भी विद्यमान है इसलिए ये अपने आप को प्रकाशित कर रहा है और द्वितीय स्कंध में वही प्रक्रिया अनुरूप की तृतीय स्कंध में द्वितीय स्कंध में वही प्रक्रिया अनुरूप की सत्यता विराट विराट जगह नहीं और विराट जैसे पुरुष वो विराट पुरुष ने जैसे ही वस्तु में प्रवेश किया उसी समय विराट उदाह उठकर के खड़ा होगा तो श्री प्रभु सब चीज में जब प्रकाशित विराजमान हो जाएंगे तो वस्तु प्रकाशित होंगी तो इसका तात्पर्य हुआ दुर्व्याद्वी प्रत्येक जो वस्तु है उसमें भगवान विराजमान है अब वस्तु ये अपने आप को प्रकाशित कर रही है परंतु इसका भोगने वाला जो जीवात्मा है उसके भीतर में श्री प्रभु विराजमान तो दृष्टा में भी विराजमान है और श्री प्रभु वस्तु में भी दृष्टि में भी विराजमान है दृष्टि और दृष्टा इन दोनों में श्री प्रभु विराजमान है सर्व व्यापक होने के कारण वे दृश्य में विराजमान है और वे चेतन का आश्रय रूप होने के कारण वह जीवात्मा में भी विराजमान है जीवात्मा को भी प्रेरणा प्रदान करते हुए श्री प्रभु विराजमान है इस प्रकार प्रभु को जड़ चेतन सब में व्याप्त देखना इसी का नाम है द्रव्याद्वैत राम ही सब। एक शब्द में हम कहेंगे तो इसको हम कहेंगे राम ही सब। जीवात्मा भी राम है और जो दृश्य पदार्थ है उनमें भी राम। अब दूसरी चीज़ आई, का तात्पर्य है किसी प्रका? श्री रसकों की भी यह रीति है कि वे अपने भाव को सर्वत्र देखते हैं वृंदावन की रनि वृंदावन की रनि यह है कि वे अपने ही भाव को अर्थात अपने प्रिय के रूप का ही सब जगह दर्शन करते हैं ब्रिज गोपीका यह नीति है कि वे वे हर जगह भगवत स्वरूप का दर्शन करती हैं रास में एक-एक जगह वे श्री कृष्ण को ही ढूंढती है दृष्टो वो कश्चित अश्वत्थ प्लक्ष निद्रोध नो मना हे अश्वत्थ हे प्लक्ष हे निद्रोध तुमने क्या शाम सुंदर का दर्शन किया तुम इतने रोमांचित हो रहे हो जरूर तुमने दर्शन किया होगा इसीलिए तुम इतने सफल हो रहे हो इतने तुम सुमन हो रहे हो पुष्प खिल रहे तो अपने भाव का स्वरूप दर्शन करना यह हो गया दिव्याद्वित राम में राम ही सब ये हो गया, दिव्य। राम राम ये हो गया दिव्य। अब दूसरी बात है क्रियाद्वित क्रियाद्वित का तात्पर्य है वृंदावन में जब नवास करे तो ये विचार करे कि मैं जो कुछ भी दुकान मकान फैक्ट्री नौकरी व्यापार कुछ भी कर रहा हूँ आजीविका कर रहा हूँ वो भी ठाकुर की सेवा के लिए कर रहा मेरी जितनी भी क्रियाएं हुई वे कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में संबंधित है चाहे हम साक्षात वृंदावन में रहे और साक्षात चाहे हम मन वृंदावन में रहे कहीं बाहर भी रह रहे हैं देश विदेश में भी रहे तब भी मन वृंदावन में तो रह रहे वृंदावन को अपने साथ में रह रहे वृंदावन भी निवास कर रहे हैं वृंदावन तो व्यापक है सब जगह व्यापक हो सकते हैं इसलिए हम जहां रह रहे हैं हमारा वो घर भी चाहे कहीं भी हो वहां व्यापक होने के कारण वृंदावन भी वहां पर कृपा करके पधारे तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि साक्षात जो वृंदावन है वहां पर तो हम रहे यदि वहां पर नहीं रह रहे हैं दूसरी जगह भी दुर्भाग्य से रहना पड़ रहा है तो वहां पर भी मन वृंदावन उनको पधरा करके ले जाएं और वृंदावन में ही निवास करें क्योंकि व्यापना का आते है, जो व्यापक होकर के शब्द के विराजमान जहां भी हम वृंदावन का ध्यान करेंगे वहां श्री वृंदावन प्रकट हो जाएंगे जहां ठाकुर जी को पधराने चाहेंगे हम जहां रहेंगे वहां ठाकुर जी तो हमारे साथ में जाए नहीं और ठाकुर जी जाएंगे तो धाम पहले जाएगा ठाकुर जी का एक स्वभाव है कि पहले धाम शक्ति प्रवेश करती है तब कृष्ण प्रवेश करते हैं। और इस बात को श्री जीव गोस्वामी जी ने कहीं वैष्णव पोषण में निूपण किया कि ठाकुर यदि जरा करने के लिए आप पटना गए बिहार गए तो पहले प्रवेश किया भगवत धाम ने वहां पहले प्रवेश किया ठाकुर जहां भी जाते हैं वहां पहले धाम जाता है फिर धाम में वृंदावन ठाकुर जी जाते वैष्णव की रीति है तो हम जहां भी रहेंगे ग्लोब के किसी भी कोने में रहें शिव वृंदावन में वहां पर जाएंगे वृंदावन वहां पर विराजमान तो क्रिया का तात्पर्य है मेरी सारी क्रियाएं कहीं न कहीं ठाकुर के साथ में जोड़ रही हैं मैं जो कुछ भी दुकान मकान फैक्ट्री नौकरी सर्विस जो कुछ भी कर रहा हूं कुछ आजीविका के कि लिए किसान तो तो करना पड़ेगा जो कर रहा हूं वह उसका विनियोग ठाकुर की सेवा के लिए करूंगा और उसका विनियोग संतों की सेवा के लिए करूंगा गुरु वैष्णव और भगवान इनकी गुरु गौरा और श्री कृष्ण इनकी सेवा के लिए ही उनका उपयोग करूंगा इसका नाम हो गया त्रियाद्वैत इसीलिए कहा गया कि करोति सकलम तरसमय नारायण समर्पय समर्प एक नारायण के लिए ही उनको समर्पित कर आम अनुश्रुत स्वभाव शरीर के जो नेचुरल धर्म है उनके कारण भी जो क्रिया कर रहा हूं, उनको भी ठाकुर को समर्पित करूँ ठाकुर की सेवा के लिए है अर्थात शरीर के मल को दूर कर रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, दातुन कर रहा हूं, सो रहा हूं, वह भी भगत सेवा के कि शरीर स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह करके युक्त आहार विहार करते हुए मैं कहीं विराजमान हूँ इसका नाम हो गया क्रिया ध्वज तो दिव्या सभी वस्तुओं में भगवान विराजमान है क्रियावेज का तात्पर्य है मेरी सारी चेष्टाएं कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठाकुर के साथ में कहीं लिंक है ठाकुर के साथ जुड़ी हुई और भावाद्वैत का तात्पर्य है कि अपने भाव को देखू। कि देखू वस्तु ठाकुर की सेवा में कैसे प्रयुक्त हो सकती है या ये ठाकुर ने अपनी सेवा के लिए ही मुझे उपलब्ध कराई ऐसा विचार करते हुए इसका नाम है भाव का मतलब है प्रत्येक वस्तु या चेष्टा ये भगवान के लिए ही है मुझे चेष्टा करने की जो सामर्थ्य दिए है और जो वस्तुएं दी है उनका भी कहीं ना कहीं प्रयोग वह भगवत सेवा के लिए है अतः मुझे जो सुविधाएं नहीं है उस घर का उन सुविधाओं का मैं एक ट्रस्टी हूं मैं उनका मालिक नहीं उनके मालिक हैं ठाकुर तो बृन्दावन में जब रहे तो यहां पर विचार करके रहे कि ठाकुर हैं मालिक मैं मुझे कुछ वस्तुएं दी गई हैं मैं उनका ट्रस्टी मात्र हूं इस तरह विचार करते हुए और ठाकुर की वस्तु मुझे ठाकुर को कैसे समर्पित करनी है मैं जो समर्पित कर रहा हूं ठाकुर ने मुझे दास के जीवन यात्रा को चलाने के लिए मुझे भृत्ति भी दे रखी बैठे, -बैठे यदि मैं तनख्वाह उठाऊ तो वो गलत हुआ भगवत सेवा के लिए मुझे शड्यूल मिला है देह और दही दे इन वस्तुओं को ठाकुर की सेवा के लिए मैं समर्पित करूं ये भाव रखू तो तीन चीज ये बिल्कुल जनरल में कही नहीं परंतु उनको वृंदावन के रहने के साथ में हम बहुत अधिक मिला हुआ देखते हैं फिर से दोहरा तीन चीज भावाद्वैत क्रियाद्वैत और द्रिव्या द्रिव्यात का तात्पर्य है कि सभी वस्तुओं में भगवान विद्यमान है जल और चेतन सब में भगवान विद्यमान है और श्री भगवान ने उन वस्तुओं को अपनी सेवा संपादित कराने के लिए उत्पन्न किया है इस जगत की रचना हमको सेवा सुख प्रदान करने के लिए भगवान ने किए हैं संसार की जो वस्तुए जिनका हम भगवान की सेवा के लिए प्रयोग कर सकते हैं इसलिए सभी वस्तुओं में भगवान विराजमान है इसीलिए वे प्रकाशित हैं मुझ में भी भगवान है इसलिए मुझ में उस वस्तु को देख सकने की सामर्थ्य है दृष्टा और दृश्य दोनों में भगवान है इसका मतलब हुआ द्रव्याद्वैत सभी द्रव्यों में भगवान विराजमान है क्रियाद्वैत का तात्पर्य है मेरी जितनी भी चेष्टाएं हैं वे किसी न किसी भाव प्रकार से शीत के लिए ही हो जैसे ब्रजवासियों की जीवन पद्धति है तो कह रहे करते हुए कि इन प्राणाशया की महिमा का मैं क्या गायन करूं घोषणा देव रात्रिहा मुझे तो ये लगता है इन ब्रिजवासियों के आप ऋणी बन करके ही रहेंगे इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन ब्रिजवासियों का धर्म अर्थ स्रोत आत्मा पुत्र ये सब आपके लिए वे विवाह कर रहे हैं पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं वो भी के लिए आपके लिए क्या आपकी सेवा का प्रवाह चलता है। मेरा पुत्र आपके साथ में खेलेगा आपका मित्र बनकर के विराजमान होगा ये इसलिए विजवासियों का गृहस्पिव तो सब कृषि के लिए है यह हुआ क्रियाद्वैत और दिव्याद्वैत का तात्पर्य है कि भावित का तात्पर्य है जितनी भी वस्तुएं हैं वे वस्तुओं का किसी न किसी प्रकार से मैं भगवान में भगवान की सेवा में विनियोग करू इसलिए उन वस्तुओं का संग्रह करूं जो भगवत सेवा में उपयोगी हैं जो भगवत सेवा से दूर करने वाली हैं ऐसी वस्तुओं का त्रियाग करती हूँ विराजमान ये वृंदावन की रहने वृंदावन में रहकर के उन वस्तुओं को अपनाए जिनके द्वारा ठाकुर के, जिन के निकट अपने आप का अनुरोध करूं भावाद्य ऐसी वस्तुएं ऐसे कार्य ऐसे विचार उनको अपनाना जिनसे मैं भगवान के निकट अपने आप को अनुभव करूं जो भगवान से दूर करने वाली हैं ऐसी माय वस्तुओं का त्याग करते हुए जो भगवत सेवा में उपयोगी है मेरे भजन में उपयोगी है उन वस्तुओं को करना यह क्लियर बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इन तीन सूत्रों के द्वारा वृंदावन की यह रहनी आ जाएगी हम द्रिव्या माने सभी वस्तुओं में ठाकुर विराजमान है इसी कारण प्रकाशित हो रहे हैं मुझमें भी ठाकुर है इसीलिए मैं उसको देख रहा हूं हो गया दिव्या क्रियाद्वी तो का तात्पर्य है मेरी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए हैत्पर्य जो वस्तुएं तो है, है, मुझे कृष्ण के निकटने जाती है मैं उनको स्वीकार करूंगा जो वस्तु माया के द्वारा मुझे भगवान से दूर करती है ऐसी वस्तुओं को मैं स्वीकार नहीं करूंगा अर्थात सात्विक वस्तुओं को सेवन करूंगा जो राजस्व और तामस वस्तुए हैं उनका मैं सेवन नहीं करूंगा प्राय सात्विक वस्तुएं भगवान के निकट ले जाने वाली होती हैं राजस्व और तामस वस्तुएं भगवान से दूर करने वाली होती हैं सूर्य के आगे छत्ता लगाएंगे तो सूर्य की रोशनी दूर हो जाएगी रुक जाएगी सूर्य को दीपक दिखाएंगे तो सूर्य की रोशनी और निकट आएगी ऐसे ही सात्विक वस्तुओं का सेवन करने पर हम अपने आप को भगवान के निकट पाते हैं और राजस और तमस वस्तुओं का सेवन करने पर हम अपने आप को भगवान से दूर कर हैं इसलिए कांग एव सेवे को सात्विक वस्तुओं का विस्तार करने के लिए श्री हंस भगवान के प्रसंग में तेरहवें अध्याय में, में एकादश में भगवान कहते हैं कि सात्विक का का सेवन करो, राजस तामस, इन का सेवन करो, करो, इन दूर करती हैं सात्विक वस्तुएं भगवान के निकट पहुंचाती केवल सात्विक सेवन करना यह भजन मानो नहीं है माना कि यह साक्षात भजन नहीं है पर भजन में स्वाह जरूर सत्य बोलना जीव दया करना ये साक्षात भजन नहीं है परंतु तो इससे साक्षात भजन करने में सहायता मिलेगी माता पिता की सेवा दीन दुखी की सेवा गरीब की सेवा दरिद्र नारायण की सेवा सत्य आचरण अहिंसा ब्रह्मचर्य ये स्वयं अपने आप में भजन नहीं है क्योंकि तो अनुकूल पुष्टानुशीलन नहीं हो रहा है इसके, इसके द्वारा परंतु ये भजन में सहायक है इसलिए भजन ही कहलाएंगे डॉक्टर एक वो देता है मुख्य मुख्य दवाई और उसके साथ में दो चार हरी पीली दवाई है वे भी उपयोगी और वो मुख्य भजन को थोड़ा बूस्ट करती है उसको और आगे बढ़ाने वाली होती है इसलिए उनकी उपयोगता है तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि मती नाम करके उन मधुर मेचक एक राजा थे उस मधुर मेचक राजा की मती नाम करके जो बड़ी बेटी थी बड़ी पुत्री थी अरे कृष्ण बड़ी पत्नी जो थी बड़ी रानी वो छोड़ करके दुखी हो करके तो कृष्ण ने भी उसका मधुर मेचक राजा ने भी उसका अपमान किया और छोटी रानी जो रति थी उसने भी उसका अपमान किया इसलिए वो चली गई और चले जाना ही ठीक था ये ही मती की मती है कि वह रति के में विरोध न डाले मती यदि रति के कार्य में विरोध डालेगी और उससे झगड़ा करेगी तो मती बुद्धिमान नहीं कहलाएगी क्योंकि राजा की इच्छा के विपरीत वो कार्य करेगी इसलिए मत दूर रह करके वह नारायण का स्मरण वो अपने पति का स्मरण कर रही है कल्याण चाह रही है और उसने अपनी जो बेटी थी शांति उस शांति का भी विवाह किसी शांत स्वांत नामक ऋषि के साथ में कर दिया अर्थात किसी शांत भक्त के साथ में अपनी बुद्धि का विवाह कर दिया बेटी का विवाह कर दिया शांत स्वांत इसका नाम हुआ हो गया जो हो गया शांत रति का कोई साधक शांत रति उसे कहते हैं कि जहां प्रेम तो किया जाए कृष्ण से परंतु कृष्ण को ब्रह्म माना जाए कृष्ण को नंदनंदन नहीं माना जाए कृष्ण परमात्मा है इस तरह से जहां पर भगवान का आराधन होगा ये नंदनंदन है ये यशोदानंदन है ये राधा कांत है गोपीजन बल्लम है इस रूप में उनकी आराधना नहीं है बल्कि परमात्मा है ब्रह्म है जगदीश है कारण है आश्रय है इस रूप में आराधना की जाए इस आराधना का नाम है शांत भक्ति तो वो शांत भक्ति के साथ में किसी शांत भक्त के साथ में शांति नामक जो पुत्री थी उसका मत ने विवाह कर दिया है अब ग्रह नगरादि पत्या बारहवें श्लोक है ग्रह नगराद समस्तम न्यस्तम पत्या तदाधिपत्या मत विपरीतम रति ही अति विषयम विधि विदे मधन राजा ने अपना जितना भी नगर आदि समझता पूरा नगर आदि इन सबकी व्यवस्था छोड़ दी अपनी छोटी रानी रति के ऊपर रति जो है माने प्रेमा भक्ति एक थी वैधि भक्ति तो वैधि भक्ति नामक जो मती थी वो तो दूर चली गई और रति नामक प्रेमा जो भक्ति थी राग भक्ति उस राग भक्ति को उस मधुर में चकने सारा राज्य छोड़ दिया आयो। पति ने के लिए उस समय रति को ही सारा नगर आदि समस्त उसके ऊपर ही छोड़ दिया कि अब तुमको जैसे व्यवस्था करनी हो वैसे कम जब रति के पास में पूरे अधिकार आगे तो उसने पूरे के पूरे संविधान को ही बदल दिया पहले जो नियम थे उन नियमों को हटा करके अब नए नियम चालू कर दिए हैं मत प्रति विधि विपरीतम मत ने जो विधि बताई थी उसके विपरीत इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया मती ने जो कार्य किए थे उसके विपरीत कार्य करना इसने प्रारंभ कर दिया रति ही अति विषयम विधि विदे और रति ने उस समय पुरानी जो विधि है उनको अति विषयम उनको भी सबको परिवर्तित करते हुए विधि विदधे एक नई रीति चला अप्रेम की रीति कैसी है जो कि उल्टी उल्टी सी दिखती है विधि की जितनी भी विधि थी उनको हटा के अब रति की जो विधि है वो यहां पर चल चलती है अब पहले तो नगर बनाया तो नगर के लिए उसने यहां पर शास्त्र जो है उनको कारण करके नहीं माना शास्त्र को भी एक तरफ रख दिया और उन्होंने रस्शास्त्र को मुख्य रूप से संविधान का नीति निर्देशक तत्व तो बताया जैसे जहां सफल संविधान है वहां पर पहले से नीति निर्देशक तत्वों का स्थापन किया जाता है इसी प्रकार नीत निर्देशक तत्व तो क्या है कि जिससे प्यारे को सुख मिले इस नीति को ही प्रधान बनाया गया जैसे प्रजातंत्र में कहा जाता है कि जो प्रजातंत्र है वो जनता के लिए है जनता का है जनता के द्वारा है ऐसे ही एक नीति निर्देशक तत्व यहां पर बनाए कि जिससे कृष्ण को सुख मिले उस कार्य को करो कृष्ण को सुख नहीं मिले ये कार्य नहीं किया जाएगा तो वृंदावन के रहने की रीति का नीति निर्देशक तत्व हुआ वो हुआ श्री रस रस की वृद्धि जिसके द्वारा हो इसलिए जहां पर बहुत संक्षेप में वर्णन किया जाए तो मुख्यमंत्री बनाए गए कौन मुख्यमंत्री बनाए गए श्री भरतपुर नाट्य शास्त्र रस के मूल आचार्य उनको प्रदान करके यहां बनाया गया तो तथ्य नरपति हिते नाम तो रति ने पुराने जो मंत्री थे उनको तो हटा दिया पुराने मंत्री थे की आज्ञा इनके द्वारा प्राप्ति हो मोक्ष की प्राप्ति हो ये मोक्ष वो को उठा करके रख दिया मोक्ष बाद में देखेंगे संसार से मुक्ति मिल जाए मुक्ति स्वस्वरूप में व्यवस्थित हो जाए उपाधि का नाश हो करके जो आश्रय पदार्थ है उसमें अवस्थिति हो जाए ये जो मोक्ष का स्वरूप था इसको बाद में देखेंगे यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में श्री कृष्ण को सुख मिले इस बात को हम प्रदान करके मानेंगे दुख निवृत्ति स्वस्वरूप की प्राप्ति और स्वस्वरूप में अवस्थिति ये तीनों मोक्ष की जो परिभाषाएं थी उनको बाफ करके अगर बता दिया हाथ तुम ठीक हो हम तुम्हारा निशे नहीं हाथ जोड़ परतु ये मुख्य वस्तु तो नहीं है दुख की नृत्य होना ये हमारा मोक्ष नहीं ये सांक्ष का मोक्ष होगा ये मीमांसा का मोक्ष होगा ये वैशेषिक का मोक्ष होगा ये न्याय का मोक्ष होगा चार जो धर्म है चार जो दर्शन थे मीमांसा न्याय सांख्य और वैशेषिक इनके जीवन का लक्ष्य क्या है दुख की दुखत्रय दुखत्र जिज्ञासा तदिघात के हेतु तो। दुखत्रय का दुखत्र हो जाए दुखत्रय दुखत्र हो जाए ये उनका मोक्ष है दुख नंत यहां पर कहा नहीं ही हमारे ये मोक्ष नहीं है वृंदावन के जो निवासी है उनका ये मोक्ष नहीं है कि दुखत्रय दूर हो जाए वृंदावन के निवासियों का मोक्ष क्या है श्री प्रिया लाल को सुख मिले यही उनके जीवन का परम परम लक्ष्य कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है यहां पर दुख की नृत्य करना ये मोक्ष नहीं है अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना मेरा कोई स्वरूप हो गया है मैं सच्चेत आनंद हूं परंतु तो मैं अपने आप को सारे तीन हाथ का एक ढांचा मात्र मान रहा हूं मैं उपाधि नहीं हूं मैं सचित आनंद आत्मा हूं कूटस्थ आत्मा हूं यह विचार करना यह भी वृंदावन का मोक्ष नहीं है कहीं कूटस्थ स्थिति में अवस्थित हो जाना यह मोक्ष था परंतु वृंदावन का ये मोक्ष नहीं है। यहां पर प्रिया लाल को सुख मिले हा प्रियालाल से मैं दूर हूं उनकी सेवा से दूर हूं ियालाल का जो वियोग है इस वियोग से मुझे मोक्ष मिल जाए इसका नाम मोक्ष सेवा की प्राप्ति इससे मोक्ष मिल जाना, यही यहां का मोक्ष है। प्रियालाल के अधिक से, अधिक से अधिक सेवा करते हुए ड्राइवमान हुई ये श्रीवृदान का मोक्ष है और ये जो वस्तु है इस वस्तु का मुख्य रूप से निर्धारण करेगा कौन इस वस्तु का मुख्य रूप से निर्धारण करेंगे श्री भरतमोनि रस शास्त्र के जो आद्य आचार्य कि रस की भी स्थिति यह है कि वहां आवरण भंग होकर के स्वार्थ से मुक्त होकर के जो वस्तु है उसके आनंद का अनुभव करना जब काव्य में हम कहीं काव्य का दर्शन करते हैं तो उस समय काव्य में जिन पात्रों का चित्रण किया गया दुष्यंत शकुंतला का चित्रण किया गया वो तो दुष्यंत शकुंतला एक मनुष्य नहीं रहे एक विशेष ऐतिहासिक पुरुष नहीं रहे बल्कि वे एक सामान्य पुरुष बन जाते हैं और उनके साथ में आवरण भंग होकर के जो रह है वो हट गया और रैपर हट करके हम आत्मा के रूप में उनके साथ में एक हो जाते हैं शकुंतला जो भी बोलती है प्रत्येक व्यक्ति शकुंतला के साथ में मिल गया दुष्यंत जब बोल रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति दुष्यंत के साथ में मिल करके एक हो करने को प्राप्त करके हम इसीलिए उस काव्य का आस्वादन हमको प्राप्त होता है तो भरत मुनि उनको यहाँ पर यहाँ पर प्रधान मंत्री बनाया गया इसको समझने का तात्पर्य यही है भरत मुनि को बनाने का तात्पर्य मोक्ष के जो तीन रूप है तुक्त की नृत्य हो जाना एक शिवात्मा के अपने स्वरूप में सचित आनंद रूप में स्थित हो जाना यह मोक्ष का दूसरा स्वरूप और तीसरा है जिसका मैं अंश हूं उसी में जाकर के बिंदु सिंधु में मिल जाए जो किरण है वह सूर्य में ही मिल जाए जो अग्नि की एक डिस्पुलिंग है वह अग्नि ही बन जाए अग्नि में मिल जाए ये तीनों मोक्ष की स्थिति इनको तो हाथ जोड़े इनकी पोटली बांधी और पोटली बांध करके नीचे रखते हमारे यहाँ का मोक्ष क्या है मेरे यहाँ का मोक्ष क्या है मेरे यहाँ का मोक्ष है श्री प्रिया को से हर में अलग हो रहा हूं मैं प्रियालाल की सेवा को पुनः प्राप्त करू जो वियोग है उससे मोक्ष ही यहां मोक्ष है भक्तिम पराम भगवती कामम हृद्रोगम हृद्रोग का तात्पर्य है हा श्री कृष्ण सेवा कब मिलेगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये दो है दो मिलेगी कि न मिलेगी ये संदेह और तब मिलेगी ये उत्कंठा ये ही है हमारे यहां का मोक्ष इसलिए वृंदावन में रहना है तो हमको केवल दो शब्दों को पकड़ करके रोना है कि हे श्री किशोरी जो क्या ये सेवा मुझे मिलेगी और दूसरा शब्द है कम मिलेगी किम और कदा इन दो शब्दों को लेकर के रोना कि क्या ये सेवा मिलेगी और कभी यह सेवा मिलेगी ये इन दो तो को लेकर के रौनक और जो सेवा चाह रहे हैं वो सेवा मिल जाए और जल्दी से जल्दी मिल जाए स्थायी रूप से मिल जाए जाएकदा तो जितने भी रसिक जन है वे सर्वदा चाहे श्री राधांद जी देख लें चाहे श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक देख लें चैतन्य चंद्राम देख लें वृंदावन शतक देख लें यहाँ के जितने भी वृंदावन के रसिक हैं सब यही कहेंगे कदा करटाक्ष भाजन किम और कदा इन दो शब्दों की समाधान हो जाए यही यहाँ का मुख्य है दुख नि स्वस्वरूप प्राप्ति और आश्रय अद्वैय पदार्थ में ये तीनों प्रकार की मुक्ति इनको यहाँ के लोग यहाँ के जो रसिकन हैं वे दूध से हाथ जोड़े इसलिए जो आगम शा, शास्त्र निगम शास्त्र था उस निगम शास्त्र को तो इन्होंने हटा दिया संविधान को बदल दिया तो बदल करके श्री भरत मुनि को यहां का मुख्यमंत्री नियुक्त किया का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है तो नरपति हिते नरपत के श्री मधुर राजा के हित में हित और अहित हिते और अहिताब रता हित और अहित ने जो लगे हुए हैं ऐसे भरत नाम के राजा उनको सचिव बनाया मंत्री और सचिव इन दोनों में थोड़ा सा अंतर सचिव उसे कहते हैं जो किसी कार्य को कंप्लाइन करे मंत्री उसे कहते हैं जो हित की सलाह जो मंत्रणा करे उसका नाम मंत्री सचिव उसका नाम है जो नीति बनाई गई है उनको जमीन पर ला करके उतारे इसका नाम है सचिव तो मंत्री सचिव सेक्रेटरी और मिनिस्टर इन दोनों में अंतर है मिनिस्टर जो है वो मंत्रणा देता है राजा को जबकि सेक्रेटरी किसी कार्य को कैसे कंप्लायस कैसे किया जाए इस बात को स्थापित करता है तो श्री मुनि उनको ही यहां पर सचिव बनाया गया सचिव करता है। सचिव का काम मंत्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्री तो आते जाते रहते हैं हर पांच साल में तो सचिव भी बदलते हैं सचिव तो जब जो जिस पद पर पहुंचा है वो सेक्रेटरी तो वो रह बना रहेगा मंत्री बदलते रहेंगे मंत्रिमंडल बदलता रहेगा सचिव नहीं बदलता है सचिव तो किसी वो ज्यादा अधिकारी होता है ज्यादा किसी कार्य को प्रस्तुत करने वाला होता है इससे मंत्री होना बड़ी बात नहीं है सचिव होना बड़ी बात तो भरत को सचिव बनाया अर्थात श्री भरत ऋषि ही श्रृंगार रस इनके विशेष रूप से करने वाले यत्र धर्म कर्म कलाप मर्म कुशला पुरोहितः स्मर सूत्र धारो न अब यहां पर स्मर सूत्र उनको पुरोहित बनाया गया आपको पुरोहित भी चाहिए तो पुराने जो पुरोहित थे उनको तो हटा दिया गया जो कि स्वर्ग ले जाने का कार्य करते थे पुरोहित का तात्पर्य है किसी कार्य में जिनको आगे करके फिर किया जाएगा। उसका नाम है पुरोहित परंतु यहाँ पर पुरोहित किसको बनाया गया वो जो स्वर्ग पहुंचाने वाले जो पुरोहित थे यज्ञ कराने वाले पुरोहित उनको तो रति ने हटा दिया और उनके स्थान पर जय जय श्री मुनि को इन्होंने पुरोहित बनाया था। कार्य है इसलिए ऋषि जो रशास्त्र को जानने वाले हैं उनको ही पुरोहित बनाया गया स्मर सूत्रकार माने काम सूत्रकार स्मर सूत्र माने काम सूत्र तो काम सूत्र की रचना करने वाले क्योंकि जितना भी नायका भेद है जितना भी संप्रयोग के भेद हैं वे सारे प्रयोग स्थापित किए गए हैं कामसूत्र में और उन कामसूत्र में यदि वे काम सूत्र स्वार्थ के लिए हैं तो वे नरक में रहने वाले हो जाएंगे यदि वे ही कृष्ण को सुख देने के लिए उस नायिका भेद का वर्णन किया गया उस मान मान को दूर करने के उपाय पूर्वराग संप्रयोग मुक्त संयोग गौण संयोग इनकी सारी जो व्याख्या है वो सब कामसूत्र के आधार पर है श्री सारा उज्ज्वल निर्मणी आज जो ग्रंथ हैं उनके जो मूल विषय हैं वो मूल विषय तो कामसूत्र सूत्र से लिए गए वे दिव्य है काम प्राकृत का भी वर्णन करता है अप्राकृत का भी वर्णन करता है परंतु कामसूत्र में जो अप्राकृत प्रेम का वर्णन है उसको तो स्वीकार किया गया और प्राकृत काम जो के अंत में नरक में डालने वाला है झोंकने वाला है उस काम को स्वीकार नहीं किया तो यहां पर श्री सूत्र बात उनको पुरोहित बनाया गया अब यथ राजनगर उपकरण प्रसाद साधनम शिल्प प्रबरो अद्भुतों नाम राज्य सत्कृत्य अब नगर की रचना करनी है तो कोई प्लानर चाहिए प्लानर नहीं होगा तो नगर की रचना नहीं होगी इसके प्लानिंग करने के लिए कहीं कोई ऑथोरिटी बनानी पड़ेगी बिना ऑथॉरिटी के तो नगर चलेगा नहीं ऑथोरिटी तो हर जगह ही होगी एमबीडीए तो कहीं होगा ही हो। मसराबंदा तो है होगा कहीं ना कहीं तो जो डेवलपमेंट ऑथॉरिटी है वो तो होना चाहिए और उसमें कोई प्लानर भी होना चाहिए जो नगर को ढंग से प्लान करे इसके श्री रति देवी ने उस समय नगर के नियोजक के रूप में अद्भुत नामक जो भाव है उसको नगर का नियोजक बनाया और ये कहा भाई ऐसा नगर होना चाहिए जैसा नगर कहीं दूसरी जगह नहीं कोई स्पेशलिटी हो हो सब सब नगर नगर नगर जैसे एक नगर हो, ऐसा नहीं नहीं नहीं हमारा कुछ अलग ढंग से होना चाहिए पर कहीं कहीं जगह बढ़िया हरियाली हो कहीं से जाए कोई घूमे नहीं गलिया आड़ी टेढ़ी नहीं हो सीधी हो कहीं जाकर के चौराहे पर मिल जाए और सबके लिए हर एक स्थान पर जितनी भी सुविधाएं हैं जीवन रक्षा की वे सारी सुविधाएं सुलभ हो तो ये नगर की प्लानिंग की बात है तो नगर के प्लानर के रूप में उन्होंने अद्भुत उनको रखा अद्भुत कहने का तात्पर्य है रस सार चमत्कार रस का सार है चमत्कार और श्री प्रेम रूपी नगर इसका सार चमत्कार ही है इस प्रेम नगर की एक विशेषता श्री प्रिया लाल प्रेम की एक विशेषता कि पर सर्वदा, है। सर्वदा देखते हैं तब तक अनुराग में उनको नया कहती है जब तक जब जब जब श्याम सुंदर श्री प्रिया जी को देखते हैं नया कहते हैं सखियों की लीला नृत्य नई होकर के ही प्रतीत होती है तो रस का साथ चमकता है रस के विषय में विद्वानों में अनेक मतभेद रहे किसी ने कहा कि श्रृंगार रस रसराज है किसी ने कहा नहीं श्रृंगार रस रसराज नहीं है कुछ कहते हैं कि रस का रस का राजा अद्भुत है अद्भुत है तो वस्तु में आनंद आएगा अद्भुत नहीं है तो आनंद नहीं आएगा सारी चीजों में मुख्य वस्तु जो है वह अमेजिंग चमत्कार है उपमा अलंकार कब होगा जब चमत्कार है यदि मैं कहूं कि मेरी एक उंगली दूसरी उंगली जैसी है अब यह कोई उपमा को हुई उंगली ये, ये, वे, वे, वे, वे, ये तो में उंगली उंगली वो अंगुली ये उपमा नहीं जब इसमें चमत्कार नहीं नायिका की एक आंख दूसरी आंख जैसी है जैसे चमत्कार की बात हुई क्या? एक कां दूसरे कांत जैसा है तुलना तो है परंतु इसको हम सिमली नहीं कहेंगे सिमली कही जाएगी कहा तो जहां पर चमत्कार होगा कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है इसमें चमत्कार है नायिका के नेत्र कमल जैसे है इसमें चमत्कार है नायिका का नेत्र नेत्र जैसा है इसमें कोई चमत्कार नहीं है तो हर जगह चमत्कार ही मुख्य वस्तु है चमत्कार नहीं है तो केवल तुलना मात्र कर देना यह कभी भी सिन्नी नहीं हो सकता है या कभी भी उपमान नहीं हो सकता है इसलिए नगर की रचना करने वाले नियोजक के रूप में प्लानर के रूप में उस समय अद्भुत नामक जो भाव है उसको ही श्री रति ने नगर का नियोजक बनाया राजनगर उपकरण राजनगर के जितने भी उपकरण है उनके प्रसाधन साधन करने के लिए उनको सजाने के लिए और उनको एकत्रित करने के लिए उनको कैसे कहा कितना प्रयोग किया जाए उसकी सजावट करने के लिए भी शिल्प प्रवर बहुत बढ़िया स्कल्पचर जो उस स्कल्पचर में परम प्रवीण वास्तुकला में परम प्रवीण और शिल्प कला में मूर्त कला में भी परम प्रवीण अद्भुत नाम करके जो भाव था उसको ही यहाँ पर नगर का निर्माण करने वाला किया उसका आदर करके निजानपूर्व पूर्व पूर नजर नगर निर्माण आयो अपने अनुकूल अपूर्ण नगर की न, रचना करने के लिए आदेश दिया कि भाई हमारे लायक सुंदर नगर का तुम प्लानिंग करो कर रहा है तो ये भी बड़ा उचित है यहां पर इत्यादि से अलंकृत करके उसको आदर दिया था और आदर करके तो श्री ब्रज की जितनी भी वस्तु हैं वे सब अद्भुत हैं, इसीलिए अहो अहो अहो इसी शब्द का सर्वत्र सर्वत्र प्रयोग किया जाता है कि जिसका वाणी के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सके आप है नगर की रक्षा करने के लिए सुरक्षा के लिए इसलिए तत्व निगम इतिहास पुराण संहिता स्वर्ण खचित उत्तमो खचित उत्तम आगम बहुवर्ण करकशे शत तर्क रत्न सकल संदोह यो ललतो तो, तो, तो, नगर सुपर्व पर्वतो पाकार अब उस नगर का जो प्राकार मन परकोटा है चार दीवाली उसकी चारोर का वो परकोटा भी काय का बनाया गया वो परकोटा बनाने के लिए सत्रह वस्तु जो वस्तुए अनेक वस्तुएं उनको लिया गया सबसे पहले निगम निगम उसे कहते हैं जहां उपास्य तत्व का सीधा सीधा वर्णन हो उसका नाम है निगम आगम उसे कहते हैं जहां वक्ता की इच्छा के अनुसार वर्णन किया जाए उसका नाम है आगम जहां शब्द के अनुसार किसी वस्तु का निरूपण किया जाए शब्द प्रधान होकर के निरूपण हो वहां होता है निगम जहां वक्ता की विवक्षा के अनुसार किसी वस्तु का अर्थ ग्रहण किया जाए शब्द के अर्था अनुसार अर्थ ग्रहण करना वो है निगम वक्ता की विवक्षा के अनुसार अर्थ ग्रहण करना उसका नाम है आगम निगम आगम में यह अंतर निगम ने जो कहा वहां पर शब्द प्रधान है आगम में हम क्या कहना चाहते हैं वक्ता क्या कहना चाहता है वक्ता की इच्छा प्रधान है तो निगम आगम में ये अंतर है तो इसको एक एक तरीका निगम आगम का निगम आगम का दूसरा जो भेद है वो दूसरा भेद ये है कि जहां उपास्य तत्व का अनुरूपण हो उसका नाम है निगम उपास्य तत्व को प्राप्त करने के साधन का जिसमें प्रमुख रूप से मुंह पड़ो उसका नाम है आप ये वस्तु तो ऐसी है, हो गया निगम H2O टू ओ माम हो गया कि दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन इनको मिलाएंगे तो फिर पानी बन जाएगा ये हो गया निगम अब कैसे बनाएंगे वो उसकी पद्धति जो बताता है इसको मिलाया कैसे जाएगा ये पद्धति जिसमें बताई जाए उसका नाम है आगम तो निगम आगम की दो तरह से वर्णन किया गया जहां वक्ता की विवक्षा प्रधान है उसका नाम है आगम जहाँ वक्ता की विवक्षा प्रधान में होकर के जैसी वस्तु है उसका शब्द जैसा निरूपण किया गया है एक शब्द को भी आप हिला नहीं सकते हैं उसको वहीं के वहीं रख के उसका नाम है निगम इसके शास्त्र को हम इलाम सकते हैं आगम जो है उसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है अंत में जाकर के निष्कर्ष वही होना चाहिए जो वेद में कहा गया निगम में कहा गया तो निगम आगम फिर तीसरी वस्तु ली परकोटा परकोटा बनाने के लिए तीसरी वस्तु ली गई इतिहास माने भूतकाल में हर माने निश्चित रूप से आसमाने जो श्वास लेता था उसका नाम हुआ इतिहास जो निश्चित रूप से भूतकाल में श्वास लेता था उसका नाम हुआ इतिहास पुराण किसको कहेंगे पुराण माने पहले आना अनाथि माने जो पुराण मान था उसका नाम है पुराण तो निगम आगम इतिहास और पुराण भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत इनको कहा गया इतिहास पुराण जिसको कहा गया बोल पुराण कहा जाता है जिनमें दस लक्षण हो और अंत में आश्रय पदार्थ का स्थापन हो नौ लक्षणों के द्वारा आश्रय पदार्थ का जहां स्थापन हो उसको हम कुरान कहते हैं के स्थान पोषण ऊति मनमंत्र ईशान का था निरोध मुक्ति और अंत में आश्रय नौ सात नौ लक्षणों के द्वारा जहां आश्रय पदार्थ लक्षित हो उसका नाम है आश्रय पदार्थ पुराण तो निगम इतिहास पुराण इनकी संहिता इनको ही संताओं के द्वारा उस प्रेम नगर का परकोटा तैयार किया गया और उसमें स्वर्ण खचित उत्तम बहुबर्ण स्वर्ण से जैसे परकोटा में सुंदर सुंदर अनेक रंग के सुंदर रत्नों को जड़ा जाता है इसी प्रकार यहां पर भी इस इतिहास पुराण निगम और आगम इनके चारों पर में चारों दीवानों में बहुत सारे अनेक रंग के कर्कश तर्क रूपी रत्न भी लगाए गए कर्कश रत्न भी तो परकोटा में जैसे रत्न लगाए जाते हैं ऐसे यहां पर तर्क रूपी रत्न भी लगाए गए क्योंकि तर्क के द्वारा कहीं बुद्धि को संतोष दिया जाता है तर्कते उत्पाद्य जहां पर किया जाए किसी के मन में कोई बात बैठाई जाए उसको कहते हैं तर्क तो तर्क तर्क तो जो है, वो उसको भी वो तर्क का भी का थोड़ा प्रयोग ज्यादा प्रयोग नहीं ज्यादा प्रयोग होने से तो फिर समाप्त तो हो जाता है परंतु थोड़ा थोड़ा तर्क होता है विद्यार्थी के हृदय में साधक के हृदय में कुछ शंका आती है तो तर्क देकर के उदाहरण देकर के उसको समझाया जाएगा इस प्रेम राज्य तो रत्न सकल संदोह रत्नों के संदोह माने संपूर्ण संपूर्ण संदोह माने समूह रत्नों के समूह का भी तर्क के समूह का भी प्रयोग किया गया और इस प्रकार ललित उन्नत विविध तत्त्व सिद्धांत अन्य अन्य जितने भी सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का भी इसमें यथोचित प्रयोग किया गया अर्थात अचिंत्य भेदा भेद आदि जो सिद्धांत हैं ते भेद भी माना जाए अभेद भी माना जाए और उसमें अचिंत्यता भी मानी जाए आपको ये कहे कि जहां भेद है वहां अभेद हो, कैसे होगा अभेद है तो भेद कैसे होगा ये तो तुम सब बच्चों व्याघात कर रहे हो या तो भेद का या अभेद का दोनों तो कैसे हो सकते हैं कि भेद भी अभेद भेद ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं तो वहां पर जब अभेद कहा जा रहा है या भेद कहा जा रहा है वहां पर एक अंश में खंडन किया गया है सर्वांश में खंडन नहीं है सर्वांश में तो अभेद की ही स्थापना हुई परंतु तो जहां भेद कहा गया वहां एक अंश में खंडन है एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी जैसे कोई संगीत का प्रेजेंटेशन दे रहा है अब मुझे बहुत ज्यादा संगीत की जानकारी नहीं है तो मैं उसको समझ नहीं रहा हूं कह रहा हूं ये, ये, ये कैसे कहीं ये यहां पर कुछ आ, अच्छा सा नहीं लग रहा है, रहा है। तो क्या गाना है अरे इतना बढ़िया गाना है हमारे तो उस समझ में आ नहीं रहा है तो जो संगीत को जानने वाला कहता है तो तुम कुछ नहीं जानते चुप लो कुछ नहीं जानते हो इसका तात्पर्य क्या है वो मेरी बुद्धि का पूरी तरह से खंडन नहीं कर रहा है संगीत के विषय में मेरी जितनी जानकारी है केवल उतने मात्र का खंडन कर रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि तुम में बुद्धि नहीं है तुम कुछ नहीं जानते हो इसका मतलब यह नहीं है कि ज्ञान का अभाव है यह कहना उसका तात्पर्य नहीं है उसके कहने का तात्पर्य केवल इतना मात्र है कि तुम में संगीत के इस अंश के ज्ञान का अभाव अभावार राग की क्या विशेषता है या सारंग राग की क्या विशेषता है या बिलावल राग की क्या विशेषता है इस राग के विषय में तुम कुछ नहीं जानते हो वो मेरी बुद्धि का खंडन नहीं कर रहा है वो खंडन कर रहा है मेरी बुद्धि के उतने से ज्ञान के अभाव का वो निष्ठे कर रहा है उसका संकेत कर रहा है इसलिए इसी तरह से जहां भेद कहा जा रहा है वहां अभेद का खंडन नहीं है भेद के द्वारा अभेद का खंडन नहीं है परंतु तो भेद की ही वृत्तियों में एक और दूसरी वृत्ति में जो अंतर है शक्तियों में जो अंतर है उस तो शक्ति को तुम नहीं जानते हो इस बात का कहीं खंडन अभेद के द्वारा किया गया भेद का खंडन नहीं है अभेद की स्थापना है परंतु तो जो अभेद है उतने मात्र का अभेद के द्वारा भेद के उतने से अंश का खंडन है कि शक्ति शक्तिमान रूप में तुम उनके एकता को स्थापित नहीं कर पा रहे हो इसलिए विरोध लगता है इसलिए भेदाभेद में आपस में अपने आप में स्वचन नहीं व्याघात नहीं अपने वचन को काटा नहीं गया वहां पर अभेद का पूर्ण अर्थ तुम नहीं जानते हो या भेद का तुम पूर्ण अर्थ नहीं जानते हो ना तो तुमको भेद की पूरी जानकारी है और ना तुमको अभेद की जानकारी है भेद में भी एक अंश ऐसा है कुछ पोर्शन ऐसा है जो कॉमन हो सकता है दूसरी वस्तु में भी और अभेद में भी ऐसे कई कलर्स हो सकते हैं कि उसमें इस वस्तु को भी पहचान सकते हो उस वस्तु को भी पहचान सकते हो तुम जीव तत्व भी अवेद के भीतर जीव तत्व भी है अवैध के भीतर जड़ तत्व भी है और अवैध के भीतर ईश्वर तत्व वो भी विराजमान है तीनों वस्तुएं अवैध के भीतर रह सकती हैं इस प्रकार भेदा भेद भेदावेद कहने पर यहां पर विरोध नहीं है यहां पर भी कोई वर्णन कर रहे हैं कि सुंदर एक परकोटा है जिसमें निगम भी है जिसमें आगम भी है जिसमें इतिहास भी है जिनमें पुराण भी है पांच इन सबका उत्पाद्य विषय कौन है प्रतिपाद्य विषय है श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री नकुंजेश्वर श्री श्याम सुंदर श्री मधुर मेचक वे ही इसके उत्पाद्य विषय है श्री कृष्ण ही परतत्व होकर के विराजमान है शास्त्र पेद का यही तात्पर्य है आगम का भी यही तात्पर्य है इतिहास का भी यही तात्पर्य है और पुराण का भी अंत में यही तात्पर्य तो भेद होते हुए भी अवेद की कहीं स्थापना की जा सकती है ये, क्या है? ये दुर्जन जन जो है वो इसको नहीं जान सकते हैं इसीलिए ये कहा गया कि श्री हरिनाम उनकी स्थिति यह है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वोभ हम हिलन में वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा संकेत में परिहास में किसी भी प्रकार लिया जाए यदि लक्ष्य एक है तो फल प्राप्त हो जाएगा एक विद्वान व्यक्ति कहेगा विष्णवेश नमः एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ये भी कह सकता है कि वृष्ण आय नम कह रहा है तुम तो गलत है व्याकरण की दृष्टि से लो तो नहीं कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा पंत कह रहा है पंत अर्थ उसका भाव है। जो कि नमक कहने वाले का भाव है, है। इसलिए तात्पर्य वो ही मुख्य होकर के बिराजमान भगवंत नाम की भी ये विशेषता है कि सांकेत पारिहास किसी तरह से भगवंत नाम दिया जाए तो इन सारे इतिहास पुराण निगम और आगम इन सब का मुख्य जो तात्पर्य है वो कृष्ण का स्थापन करना कृष्ण में करना इसीलिए इस नगर का शास्त्र के द्वारा यह परकोटा बनाया गया जैसे परकोटे की सभी तीवालों का लक्ष्य जो भीतर धन रखा है उसकी सुरक्षा करना है इसी प्रकार इतिहास पुराण आ, और निगम और आगम इन चारों दीवालों का मुख्य लक्ष्य तत्वतः कृष्ण प्रेम सेवा एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रेम सेवा यही है रागानुगा भक्ति का सा कोई पूछे रागानुगा भक्ति किसका नाम तो आराम से कहा जा सकता है प्रेम सेवा एक शब्द वैष्णव आचार्यों ने दिया प्रेम का तात्पर्य है ठाकुर के साथ में कहीं हमारा व्यक्तिगत लौकिक जैसे नौकर का मालिक के साथ में, मित्र मित्र में मां का पुत्र के साथ में पुत्र का मां के, के साथ में प्रिया का पति के साथ में पति का प्रिया के साथ में जैसे लौकिक संबंध भाव है ऐसे श्री गिरधारी के साथ में हमारा लौकिक संबंध भार हो वृंदावन की रहनी यही है कि हम वृंदावन में रहें परंतु तो यह विचार करते हुए कि वृंदावन की सारी संपत्ति श्री वृंदावन वृंदावनेश्वरी की है श्री राधारानी की है और मैं उसका ट्रस्टी हूं मैं तो ट्रस्टी हूं मेरे पास भी तो क्या है मैं तो ट्रस्टी मात्र हूं केवल इसकी रक्षा करना है ठाकुर की वस्तु को ठीक समय ठाकुर के लिए समर्पित कर देना ये मेरे जीवन का लक्ष्य जैसे जी के भंडार में सब चीज रखी हुई है रसोई में सारी चीज रखी है पंत नौकर सेठ जी की इच्छा के अनुसार ठीक समय पर नाश्ते की टेबल के ऊपर दूध बादाम, कुछ फल कुछ हलवा इनको बनाकर के पुष्ट कर देता है न वो दूध अपने घर से ला रहा है न बदाम अपने घर से ला रहा है न चांदी का गिलास न क्रॉकरी अपने घर से ला रहा है न टेबल उसकी है परंतु तो ठीक समय पर नौकर जैसे वस्तु को सेठ जी के सामने रख देता है ऐसे ये घर ठाकुर का है और मेरा काम मैं इसका ट्रस्टी हूं मैं इसका सेवक हूं मेरा काम यह है कि इस वस्तु को ठीक समय पर ठाकुर के सामने उपस्थित कर दू यदि नौकर विचार करने लगे कि मैं इस घर का मालिक हूं तो पिटे एक मिनट उसको रहने नहीं दिया जाएगा तो कौन काम पकड़ा करके घर के बाहर निकाल दिया जाएगा ऐसे ही शिव नाम में रहे तो ये विचार करें कि ये सारी वस्तुएं जो कुछ भी है इनमें द्रिव्याद्वीत है भावाद्वित है और क्रियाद्वीत है सारी वस्तुए ठाकुर की थाकुर्थम्युत्य थाकुर्थम्यु है ठाकुर की संपत्ति है उनके वैभव के लिए दूसरी बात मेरी सारी क्रियाएं ठाकुर के लिए है और ये सारी वस्तुएं मैं ठाकुर के लिए ही प्रयोग करूंगा ये ठाकुर के प्रयोग के लिए संभाल करके मुझे रखनी है ये ठाकुर की है ठाकुर के प्रयोग के लिए संभालनी है ठाकुर के प्रयोग के लिए इनका प्रयोग में उपस्थित कर रहा हूं द्रिव्याद्वैन भावाद्वै और इन तीनों को अपनाते हुए साधकों रहना पड़ेगा तो यहाँ पर श्री हर सिंह महारानी ने उस सारे वृंदावन से बनाया और परकोटा बनाते हुए शास्त्र ये ही स्थापित करेंगे कि कलासार कृष्ण भगवान स्वयं इस ज्ञान के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है और एक प्रश्न था परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज प्रश्न किया सूजी से शौन कार्य श्रीमद् श्रीमद के पहले अध्याय में प्रश्न किया कि महाराज हमको ये बताइए कि जिस समय कृष्ण अपने धाम को गए उस समय धर्म किसकी शरण में छह प्रश्न थे श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में छह प्रश्न हैं सबसे पहले श्रेय ये पहला प्रश्न कि जीव का परम कल्याण किससे हो वो तो जीव का परम कल्याण होगा वो होगा श्री जीव का परम कल्याण होगा वो परम कल्याण होगा श्री कृष्ण की सेवा के ग्रह साम एकांत अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक राष्ट्रीय ब्राह्मण हो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बात बात सब सब लोग मतलब ये है तो कि यह यहाँ पर यही दीवारी इस प्रेम पतन के प्रेम रूपी नगर अशास्त्रीय इसकी चार दीवारी ये नहीं है कि भक्ति कभी शास्त्र से अलग है हाँ ये कहीं गलत भावना है बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भक्ति में शास्त्र नहीं है गलत भक्ति सर्वदा शास्त्र की चार दीवारी के भीतर है परंतु एप्लाइड नहीं भक्ति में भक्ति में सेवा ही मुख्य रूप से प्रवृत्त होकर के बिराजमा तो ये चाह दीवारी श्री रति महारानी ने अर्थात श्री राधारानी ने के रूप में तो शास्त्र को स्वीकार किया परंतु उन्होंने यहाँ के मंत्री के रूप में श्री सचिव के रूप में उन्होंने श्री मंत्री के रूप में।, में श्री सचिव के रूप में भरत मुनि पुरोहित के रूप में श्री बाय ऋषि और नगर नियोजक के रूप में अद्भुत और नगर के परकोटा के रूप में आगम तर्क निगम इतिहास और रूप से मुख से जो वस्तु वस्तु है है वो मुख्य रूप रूप मुख पूर्ण संविधान के में श्रीमदभाग को स्वीकार किया इस प्रकार नगर के विभिन्न पक्षों को विभिन्न घटकों का जो नगर में जो विभिन्न जो वस्तुएं हैं उन अः नगर के विभिन्न कंपोनेंट्स उनको यहां पर प्रस्तुत किया गया है वो उन इन सब का आगे वर्णन चले बोल हरिलाल की जय श्री सनातन पंचांग उनका एक ग्रंथ यहां आ, अभी प्रस्तुत किया गया है पंडित चंद्र नारायण शर्मा चीनू जी के साथ द्वारा और उसका यहाँ लोकार्पण श्री कृष्ण चरणारूण में समर्पण यहाँ पर किया जाएगा मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ उनके सभी पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ और कृपा करके वे अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए जय श्राम आप लोग पांच मिनट का कार्य है इस कार्य को कहीं आगे देखें ठीक है <स्थारीण> <आगी> <स्थारीण> <स्थारीण>